ونشتغ الله لا أهل الله وحيدا ولا أشهد أنه ونشتغ يوم من تفضل الله ومع محمد وعفوه ورسوله أكثر الله تعالى لا تأكف في ناحب الشيء ونبيه وضع جميعين من يوم من يوم من الله تعالى وعليه على آره الصحيح وبراطة أكثر بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم सुनना तो बुद्धिस्तर के बातें बोलती हैं सत्प्रेतों से संगम नहीं से बोली काव्य नहीं थी क्योंकि आये के दरिद्र महासालाएं नौमीन को के आउट दिया का और साले भी और साले भी साहब आउट में दिया तो तीन लोकार्पण है ये नौ माने हैं जो तलब है बन जाते हैं तो उसके पीने का तलब ही कम नहीं होता ये तो शैतान दूसरे न और तीसरे दबदमा और एक इसमें भी इल्म के सामने है कि उसकी मौजूदगी दाई नहीं है हमें हमेशा के लिए मजबूर बना दिया गया है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 और होसे, होसे, होसे, तो जैसे यूनिवर्सिटी में जाकर वो आखामी नाइया पर मुस्मी हो जाता है फिर नाम फरमान तो उसने देता हूं तो मतलब आ रहा है derajat के लिहाज से ग्रेड के लिहाज से मजले के लिहाज से कई कंडीशन कई हिचियतों में है और हमारा भी यही है, है, है, है, है, है, है कि और शैतान वाला मजबूर है इसकी बुला दिए। तो कल बात तो कर ली थी कि शैतान का काम है बुलाह करवाना चाहे किसी पसंद की मासी के बुलाम। इसको ठीक से मुताबिक शायद पर कोई बुलाकर वाले का शायद नहीं। ये भी चाहता है कि बंदा हज़ार से बुलाकर मां हो बुलाकर उसका हिस्सा पैर छोड़ और कुल जात जो हो जाए अगर एक गुना बढ़ गया है कि सेवा करवाएं दूसरे के बजार की सेवा करवाएं तो पूरे को आके चलता तो मतलब गुना बहुत वसी 24 का गुना होना चाहिए ना फरमान है इसका ये बात ये है कि सबसे बड़ा सबसे सबसे शैतान जो जीत कम है मनुष्य कल्याण बहुत है चालाकी बहुत है खबर का ये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 शहाज को कोई फजीलत की खूबी की बात नहीं अच्छी बात के थे। तो ये हलाल कैसे इसने तो बुराही का पंडाल लिया आने आने और चले पर शेष ने बन ये पता चला कि मत सो रहा मुजाहदे करके खत्म वो जान के परवानियां मुजाहदे मशक्कते मेहनते तो पल लाग उसने सोचा कि जहाज मिला सही जो जाए न वह बात में बोले बात नहीं तो सुना है बता जाए कि जिहाद और शहादत मखसूस नहीं है बल्कि जिहाद से घबराकर सिर्फ परिस्थिति पर शायद नहीं सके तो ईमान ने यही ने ख्याल किया कि तो, तो दीन का और तेरे लोग दुनिया से भी कोई याद है फिर सहाबी थे और वाले ने जिसको लिखा है बार-बार एक मतलब इनकी मनहसत हुई तो बहुत ज्यादा Nasib dia tali, wah, sehingga ke dalam kesulitan dia hampir ti. Jadi seorang seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di Pakistan itu Afghanistan yang haji, ha, ekor lemah, terus berikat bahagian. Kalau banyak bercinta, sabar lemah, terus berikat. Allah menjaga kita. Kita berjaya tali. Jadi nabi je tali, sabarlah, sabarlah, sabarlah, sabarlah, terus berikat. Kalau kita berikat, kalau kita berikat, kalau kita berikat, kalau kita berikat, kalau kita berikat, इसलिए के प्रबंधन की जो हालत है उसके लोगों के लिए सजा है तो इमारत के करोड़ इंसानों के लिए प्रार्थना के आसान काम नहीं है इसलिए शक्कर मिट के आपकी नमाज को देनी पड़ेगी वरना कोई काम नहीं था कि प्रबंधन की चलावट प्रबंधक पर नहीं बिगाड़ा जाता तो वे कोई जगह हाज करें वहाँ तो अल्लाह जिन्हा से � اور وہ جو فلاں سے کام ہے اور یہ جو شطر کو ہے اس میں صدا کو واقع داستان ہم نے لائے ہیں اس وجہ سے سورج کے سال کی احادیث پر استناد بھی کیا تو براہ کرم میں منسا یہی کہ ہمارا خامہ جو راج ہے یہ اس نوا کو ہونے بہت دلچسپ उसके बाद थोड़ी देर के लिए हर चीज का बहुत बेचैन तो जो मैं के तैयारी बिजली चाहता तो कौन से ऐसी धर्म लोग धर्मराज शिव आते हो तो उसके धर्म जन्म के बाद और मरने के बाद तमाम हम रोशनी इस्तेमाल होने के बाद का तमाम और रहते हुए हाथ को भोग लगाने के बाद से बेसास्टर तो बदरो तो दूज के सखियों के खालिस फनदास बाइनली के फर्रुख देह के लाला है के गुरु के चार धाम में परवराय आलम आपने क्या फरमाया जो हमेशा सही है और ये के काल में आपने क्या फरमाया जो जिंदगी चाहिए जिंदगी जरूरत है जो धर्म और अधिकार करते देख गुरु से सखियों के हुमदों से नादा है जो दुनिया में आते रहते हैं दिल्ली से लाते रहते हैं तो वहां भी इस तरह की जरूरतें नियाज और यहां पर इस तरह की जरूरतें नियाज बारे में इसका पता नहीं सामने हो रहा तो जो हमेशा है रहते हैं <coughs> तो खैर का असर सिर्फ नमाज़ होती बहुत है इसलिए सारा इंसानी शकल न का जो इसकी आवाज पड़ी तो आज आपको इससे क्या भय है? बलिसराल किया तो कहाँ भी हिली है। वहाँ सुनो मलाश के लिए जलाने आए बदाय बन्नियाँ भी होंगे नहीं कैसे आए? उन्होंने कहा कि वो इसलिए आए वहाँ तो कल आज के मलाश बहुत होंगे क्या बहुत होंगे बहुत होंगे। इतना होए तो तुम अतीत में हम साला में आपको बरेयाँ बता भोलमायन मला� तो मैं ये कहता हूँ कि आपको बड़े चिड़ियों दरबार मिले आपको तो रंगास पर ना वस्तु काफी है तो ये हम भय भय की सूरत में हमको बचन पड़ता है या जो भी मतलब कि शाह सो रहे थे जीवात के परिवर्तित जीवात जीने लगा जो रहे थे तैयार जो रहे थे तो आज तो इंडिया में उनको भय दिलाया कि शो भु उस समय तो लाए थे उन्होंने जो ये दोनों जो सुनने जाना था हां जुर्माना था जो हमदल के सहायता की और दुश्मन के मदद से उनके किले को खत्म होने का सन करते थे भी अंदर ही उसने कहा कि आप नहीं जाएंगे आपके बराबर गंगा नगर में निशान किए उसके सारे हरद शहीद कि जो 30 चीजें होते हैं और जो जाए उस तो बुलंद दानिशाहत कौन करता है या कोई बेहतर आदमी इससे शहीद हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि शायद उसका बुलंद महान आदमी मसीह हो इससे या सिद्ध का इससे तो ईमान और वेग की मस्ती में हर हासिल और अंदर शकल इख्तियार करता है बदन से तो शैतान का उसको मन चाहिए कि दिमाग सारा सब तो आदमी तो न सिर्फ मैं ऐसा नहीं कहता हो वही रब में जाता वो जो मैं बोलता हूं वो सही भी तो है कि एक दुण तरह दुण so से नहीं है, so है। so gem, तो भी नाम नहीं जो हज और रदी होगी एक बात तो हिम्मत से बहल जाता जैसा मौजद हो तो मुझे लिखा है कि 20 दिन में कोई ऐसा होता है जनाब वो सुबुह से दिल से लोगों को सारी बात मेरे सारे आपकी जुबान पर ऐसे कुक्रिया लिए था मतलब जो तो हुमे से पता चलता है मेरा मकसद एक प्राण है लेकिन वो खिलाने में दौलत नहीं सुबह शाम के शब्द तेरा जहन्नुम की दुनिया बर्बाद ही अल्लाह को सही खाने का शौक और साथ खूबसूरत शाम बिताने का आपकी दीवानगी सब की जो पड़ी तो अभिषेक पर मत्स्य और इसमें रोग सेवा दिलाने का एक मंत्र उनके उनके में सभी पेश किया हुआ हुआ था जो इस इस्तेमाल पर आए जो बहुत बड़े सब थे उनके रुकने से जीव के कहते सहारा उसको बाद देखते चाहे कि चलकर आए उसको सभी सुनवाई किया और फिर उनके रास्ते में तो बड़ा आम मकसद बोला है जीती है और शासन मेरे पर की शान के नीचे करता मगर सरकार और शैदा होते इसकी चाल ऐसी है कि जब साल के सलातीन के परेशान हो जाना और उसके से तेरे और आज आते उसे जरूरत की बालक की निगाड़ा की चीज है वो को काम करता है जैसे है जो जरा करके कि खसाला व्यवसाय कलम है कि उससे बचना चाहने के लिए बड़ा इराद दायरे प्रतिराज से बचना चाहने जरूरत है तुम शैतान दो से बचना चाहो तुम बात पना चाहो लेकिन और भी ज्यादा रात हो गई इसी से आपको मिसाल से समझ में आप के साल से जिंदगी से शर्त बचने अपनी नी मकानों को इसके साथ जो है तो अनदे करेंगे उनको जो है बर्बाद देंगे और जो है उनको सजा कर देंगे कि जो मंजूर है हार और जीत तो उसी परेशान या ज्यादा कुछ ज्यादा आप को है रब की भी किसी जरूरत से जाएंगे आपके मन में डाउट हो चोर हो किसी से डाउट डायरेक्ट पूछ बताने आता داروہ کوئی جنوں وہ کرنا چاہ तो जाए बात ही इसका आपको موتا नहीं ملے گا اپ کے وہ میں جوان رہا ہے اس طرح کرے سجا کرے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے مدار ورد سید کے شیطان جو ہے وہ انتہائی مانگنے ہے صدا کی مشکلات کے مقابلے میں ایک فلسفہ نہیں ہے سکتا ہم तो बेसला प्रचार कि जान के बारे में है तो ये इसके लिए खुदा के फरिश्ते फरिश्ता भी काम करते हैं तो रजब के महीना लग गया माशा अल्लाह ये कुश्ती होने ही से तो तीनnabla था और और से सामने पद पद के ऐसे दरवाजे हैं यार कि कितने संजो होते हैं ये जो है है इसी ये जैसे अंदर तमाम और से विपरीत उभरने और हर एक बात बाद में एक एक सभ्यता सबसे तेजी से विकास जो ले ले ले ले वो गर्मी जमीन में आने से देने की एक और सी मिसाल है कि जैसे बाद खोजा होते गंगा जैसे सूरज में छाया गाड़ी वाला सूरज गंगा वाला होते उनके रंग बदलते अक्सर अब जो बदमाश जो है जितना उसे देगा उस धन का जो धन का जो जो हो धन का जिस से निवेदन है वो धातु का प्रयोग होती है तो आया है राजशाह कुरान में कि जो जो बहुत बुला है मतलब ये बर्मा तो उसे देते हैं कि जमाहुल के उमर का नाम आता है जो गली चलते वीर बातता है इंसान वो मतलब उनके द्वारा अपने मकाम पर नहीं सफर अपने मकाम पर तो मैं जिक्र कर रहा था कि एक मामूली फरिश्ता भी खौफ गंजोर जिम्मेदार करने की बात किए अल्लाह ताला की माय से जरा हराय से कांटे करने की इजाजत है वहीं पर शैतान को बहुत अच्छे चांद को पनाह मतलब ये बात कही कि या तुम शैतान से सलाह भी चाहते हो जाओ शैतान को वापस دونکے امام مفظولدی ندامی رحمت کے لیے یہ وہ نظارہ تھا فرماتے ہیں رب تعالی فرماتے ہیں کہ اے انسانوں تم نے انسانوں کی ہے تم نے اسے کیا کر دیا ہے انسان کی انسانیت کی آدم کے ورثہ نے ہمارے ساتھ انسان یہ دلیل ہے کہ دشمن ہی تمہارا ہے اور تمہارا ہمیشہ بستے اور ٹھہرنے کا مقام ہی جنت ہے کہ انسان جو طالب علم ہے ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے تو یہ ہے کہ ہمیشہ تم رہنا ہے اور یہ کہ تمہارا دشمن ہے تو وہ اوپر کے عالم میں لگا تھا جنت तो हमने तुम्हें अपने बचाने के लिए तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारी दौलत को भुगाने जो खाली और खाली कर दिया और ये सुबह जो दुनिया में बुराई और ये चीज मजबूत कर दिया है कि तुम्हारी सारी बर्बाद होने की अवस्था जन्नत है और दुश्मन ने ये सब तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारे घर घर हर तरह से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 حدیث فرمان قرار اتا ہے کہ حفتا اعلی غلیظہ کا کرتے ہیں اس کے سب سے بڑا اثر سے انسان کم ہوتا اس کا جواز یہ ہے کہ حفتا اعلی کی تجلی وطن ہانی کی دلیل سم ہے اور حضرت انسان وہ میزبان کے حیثیت ہیں اور طلبی مہمان ہے اس مہمان خانے کی ضایع مہمان کے مناسب حال ہے اس کے ضمن تو تجلی ربانی جو سالک سے آتی ہے اس کے حق میں انسانی قرض و حال بھی ہے مہمان اور میزبان تو مہمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس Orang ni lihat, mana hukumannya juga parti yang ada, pula semua parti pula makhluk kecil. Jadi, itu hukumnya tu, mereka tu hanya faham, jadi mereka tu hanya faham itu. Hukumnya kita boleh beri tahu, kita boleh ikhlas. Maksudnya, makhluk parti itu berkecil hati, mubashar. Penuh kejirih hatinya dengan pesta yang besar. Dan juga hukumnya kejadian yang asalnya, kita tahu, kita tahu. Orang yang berada di dalam kerajaan, orang yang berada di dalam kerajaan, orang yang और बात बाबी इसलिए जब मैंने क्या बोला था ना जो डर हो बल्कि बलदेव के आज्ञा है इसके लिए के लिए बाहु नाथ भगवान के सुनते हैं या हमारे सुनते हैं कोई सीधा थाना में ये नसिया जो था वो भी इस्तेमाल किया है देखो आप अपने बेटे से ये कहिए या अपनी दोस्त से कि भला जो साथ आओ काम जब तुम्हारे बाप का रस्ते तुम्हारे दादा का दुश्मन था और उसके तुम्हारे दादा को उनके घर से निकाला और कफन भी करवाया घर वाली की कसूरstad में मम्मी तक तुम्हारे बच्चे जो आपने में चले गए अपने सामने इंसानियत की गाली लगा तो चला वाला मुसलमान था और भारतवर्ष मुसलमान बुलाया उसका खास बंदे तो बोला था जब आप ये स्वर्ण देते तो वो इतना ज्यादा नहीं था सिर्फ इतना से देना चाहिए तो उसको दुक्षा वाली बात जिसकी बात हुई तो उसको कम दे दिया अगर उसको पैसे आते निवेश किए तो कपड़े उतारने अपने घर गांव में तो कपड़े उतार लेना या हम जो भी बात सुननी चाहिए तो ख फ अलैहि रहमतुल्लाह तो अल्लाह कोरा न तेरी सूर्य में है तुम्हारे में जब अलग ताला तेरी तुम्हारे बाप को महासुद में निकाला समा हरज ابوسمه जन्नत और फिर ये कि उनके घर से निकला जब अल्लाह हमारे बाप को वादी बंगा करके सुगंध आए तो अल्लाह भला आपके मेबाद से कोई धरती किनारे का सफर बन जाए कतई है जाय बाजू की नहीं आता है हमारे काम में इसकी तरफ jadi, so, setelah agam kita ada hubungian dengan saksi agama ke dalamnya hamba jereh yang dia agama hamba dengan jalan jenazah itu menjadi lebih ari bana, dan bersama-sama dengan jenazah itu agama hamba juga digunakan. Ikhilaf dikatakan bahawa jika jenazah itu sudah tua, maka hamba yang agamanya tidak boleh berada di dalamnya. Jadi, hamba yang agamanya tidak boleh berada di dalamnya. Jadi, hamba yang agamanya tidak boleh berada di dalamnya. Jadi, hamba yang agamanya tidak boleh berada di dalamnya. Jadi, hamba yang agamanya tidak boleh berada तीन बगैर इसके हरजेन से यान निसाद और खास ही जाहिर है कि अल्लाह हुवा जब पैदा आया है इसी समय तो रोज उसने पूछा आदम के आदम से कि ये क्या है तो आदम ने आदम ने सगा में हंसाला जो पूछा और फरमाया कि अल्लाह ने बनाया के आदम को एक बात दी है कि मैं है तो उसे کوئی روایت ہے کہ خلاص اس کو اصول کیا اور اس نے فرما دیا کہ ادم کے لیے سلیقہ طور پر ہے کہ ہے کی سبب کہ ہمیت ہومہ رہی تو حسب تعالی کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں ہومہ اس کی بھی ظاہر ہے کہ پرسیوں کی پریشانی میں خاص تو بہت زیادہ ہوتا ہے تو اندازہ لگا کہ خاص حکیم علیم جان پھر इस हाल में लोगों को भेजा और ये दुनिया फेल डाउनnabla है उनके देखने के लिए मस्ती के लिए और उनके फाइटिंग के लिए मगर आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों तरफ से टकराव हो पूरी kuvvet के साथ सब के कुछ लोग दाद सर्वान नीचे उतरते चले जाने के लिए तो करना है दोनों तरफ से घूम ना नाम दुन्या कि दुनिया दुनिया मोहब्बत के बात है कि उस पर का मजा है जो लोग मोहब्बत दोनों तरह से आज्ञांगندگی हुई कि दुनिया मोहब्बत में जो मोहब्बत है तो लिखा है इसी तरह दुनिया रकात ने और रजात को उजागर नहीं ये सब है कि जब इश्क निगाह चलाए है आलम इस के माहवल मानते असली सर्वोपरि है 10 महीने और हजरत आदर अलैहिस्सलाम को दिल इल्म की गल्ल से खाली था उनको खाली था, था और हजरत आदर अलैहिस्सलाम से जन्नत छूटी है हुजूरत की वजह से छूटी हुई है अपनी सब समझिए मगर एक दर्जे में इनके से भी ज्यादा जो पोजीशन की वो को है चाहे हजरत आदर अलैहिस्सलाम की तरफ से اسوں نہیں کہ میں دونوں میں شیطانوں میں سے جدا ہے تو یہ بدیش کے دن میں مدد ہے عذاب اور تو کے دن میں مدد ہے اور دونوں جب عذاب صدر میں تو دونوں دن میں یہاں بھیج دیا دنیا میں اور محرم میں یہاں فائٹنگ کرتے رہو لڑائی کرتے رہو اگر ادمی اولاد तो फिर इसी उलझन में काम है बराबर ये राजबारी राजबारी जो स्कर्टखाने निजाल में मकान का सौदा पड़ेगा तो दोनों के शामिल में देना है और दुनिया बोले पर खाना अजी मस्जिद जो होगी मोनी के हुक्म पर खाना तो बाय आलो के इल्म से खत पहले मुनदी का हुआ दाना सलाम और उनसे एक बात थोड़ी दान शामिल है उसके नतीजे में दुण कोई मांस दुनिया का है खाना है ये कि दुनिया हजारा के कैदखाने में भेजा जाता है तो जो कैदखाना करार पाया सिग्नल धोनी नेट जेलखाने में गिराना ये नादानी की बात है इसकी जरूरत है उससे निकलने की कोशिश करें ये दुनिया है उधर आज के आदम के लिए जरूरत थी बात की फिर उसका अंत पहुंचे और बहुत कोशिशें की जाने को जिसके चाहिए और सारा मंदिर में जो करना चाहिए इसलिए जरूरत मुश्किल हो जाए सीधा पद मिले तो शायद हम यह बात कि जानवर ये पाए कि रिया सिमान होता है जन्म का तो इसी तरह कि जन्म और जहन्नम यहां पाए हो कि وخطا على شعور ان لست इस يا جو عبد الله لطيفه قران كريم تو اس عالم جو مستقامات عالم میں دے گئے اور جس کو اس مجدتی سے تھام है और صدور اور اس میں موجود تھا قبر کبھی اچھا ہوتا ہے جس کو تم نے لجو میں دفع سلامات ایسی ہوگا اور وہ پریشان گھروں میں तो एक कि कोई वो करते हुए जो भी थे तो नाम में बार-बार ऊपर से डालते थे और निगाह की शब्द एक गुरु इनके ऊपर आया उसने एक मकाम पर रास्ता जोया लिए और ये मंशा था कि कोठेर बीच में रास्ता छड़िया अब शक्ल ये हुई कि सब हो जाए कि उसे गुदना चला तो तभी शक्ल होती है जो दुनिया वाला तो इसको हिसाब निकालना चाहिए कि जो ये सहायता के तौर पर बने करीब हो रहे तो शुरू से जो गाय दान में शिविर डाला और दाएं हमको दो और साल उनको लेते हैं ये सेवा को परवरो कि दुनिया जो करते चल रहा है ये वाला साल महोत्सव वाला जो रिसीव लिए उसके करने का बराबर और इमाम बुखारी यानी के बारे में बड़ी अजीब बात की है अल्लाह ने सिर्फ चौथी ये वो फरमाते हैं कि ऐ इमान आदमी अल्लाह ने फरमाया ऐ ज्ञान जरा तुम मुजमूह हमारे ऐ इमान आदमी तुम हमारे साथ निकलो मालिकिया हम कैसे कि तुम रास्ते से गुज़र रहे हो इसकी मुझे सुबह हजरत का एक किस्सा और के साथ बताया कि तुम्हारा हाल है कि अगर कोई तुम्हारे दोस्त तथा कोई खर्च दे दे तो भी देखा जैसे तुम उसे देखते हो रास्ते में खड़ा हो जाते हो तो कोई शास्त्र आते जो खोज तो पढ़ना शुरू करते तो दोस्तों बता रहे थे उस पर भी ध्यान और ये समझते कि जीवन खाली नहीं है तो 30 jadi jadi tunas, boleh jadi tak ada tenaga, atau betapa kita tak jadi dengar, atau betapa kita tak jadi. Jadi orang tunas itu boleh jadi yang tak ada kekuatan. Jadi baca tulisannya, ini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tunas itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tunas itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tunas itu tidak dikehendaki oleh मेरा भी इनमें में जहां की समा सके परंपराएं और रस्में जो है परंपराओं में थी कि आज इसका मतलब है कि उसकी सफाई की जरूरत है तो कल बात ये थी तीन चीजें माने बनती प्रकार बनती है एक देश की है बदसबी है और साथ गलत किस्म का माहौल भी है तो ये देश का गुनाह करा देगा इन शैतान यजीरों में इंसान ही बदल जाता है कि जैसे कूल बड़ा बड़ी होते इंसानी बड़ी में बदलने शांत था जब कूल बहुत चर्चा आ बदलने दसों हजार इसके होते हैं और दूसरी तरफ मक्सल है और इनमें भी बड़ी शानदार बड़ा जो है कि अलग इंसान अपने मक्सल की मानवता धारित करे क तो लिखा बना है बनारा रहा है हो फला रहा सन का कि अंदर के साइंस या उसके अपने वक्त पहचान ले इसके वजूद की सलामत नहीं पहुंचते हैं जहां पर आदमी की शक्ल हो यह वाली निंदों है शायद यह बात हमने ले कि इंसान के अंदर जो चीजें हैं और उससे संबंध ना हो तो वो मुझे यार है इस दूर मुझे उनको खायस से अलग है तौसीफ बातें जो खायस से अलग है उनको समझता ज्यादा उस उस शाम से जो कह दिया कि फिर से वो जो खड़ा कि मैं अपने उम्र साथ और अपनी शर्मगाह के साथ नहीं तो बात पूरी थे तब ये गुने खत्म हो जाए शावति हो एक ख्याल क्या है जो बात से बयानी हप्ता लित पर से उनके तो सल्वा करने बात कर रही और इस इल्हान में बताया सो बात हुई तुम हमारे इल्हान में दखल देना चाहते हो अगर तुमने अपनी शर्मगाह को छूने का काम किया तो हम इस बात पर ताकीद नहीं कि तुम्हारे पेशाब की जगह शर्मगाह की शमवस और कायफ की जगह है हम कादिर jadi, bahkan hanya seorang insan untuk kontrolkan ini banyak. Dan dalam kecuali bahawa hari ini mungkin, selepas itu, kerana kita sangat ramai di sini, kita tidak boleh menguruskan semua ini. Jadi, hari ini kita tidak boleh melakukan ini. Ini sangat mudah kerana kita tidak boleh menguruskan semua ini. Sekarang kita boleh menguruskan. Jadi, kita boleh melakukan ini. Jadi, kita boleh melakukan ini. Jadi, kita boleh melakukan ini. Jadi, kita boleh melakukan ini. Jadi, kita boleh melakukan ini. Jadi, kita boleh melakukan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 Pehli keji golgairi se ituknya ke aksiari ini kan, dan itu saja kita tahu se ituknya aksiari itu dimana jadi, jadi pada saya mengerti bahawa itu aksiari kah, untuk tahu, nazar saya juga pada aksiari, dan bahagian lainnya aksiari itu tadi alam alam akan tahu, nazar polisi pada aksiari itu hari-hari kedua, setelah kita akan tahu, jadi, jadi di sini kita akan tahu. Jadi, jadi di sini kita akan tahu. Jadi, jadi di sini kita akan tahu. Jadi, jadi di sini kita akan tahu. Jadi, jadi नगर चलते नगर आती चली जाती फिर दो कदम चले फिर नगर छोड़ी जिंदगी बदल गई फिर आगे बड़ा नगर पड़ गया शहर पढ़ने मतलब अगर खुद को देख तो देखना है ज्ञान जोड़ने की जरूरत पड़ रही तो अगर बिजनेस में जीत तक सारे हाजी आपकी निजाह करो आप रहे तो वो जगत बड़ा उजादा सब की दबाए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 hanya jenisnya kerjaan yang kelambat jadi tertinggal itu menjadi perihalannya untuki. Dan hari ini kerjaan yang mesti pada pukul 12:00 ini batal kerana di belakangnya ada perhatian yang terlalu banyak. Jadi kerjaan hari ini tidak selesai. Jadi kerjaan yang tidak selesai itu kerana hari ini kerjaan itu tidak selesai. Jadi kerjaan yang tidak selesai itu kerana hari ini kerjaan itu tidak selesai. Jadi kerjaan yang tidak selesai itu kerana hari ini kerjaan itu tidak selesai. Jadi kerjaan जो मेरे के को नींद हमेशा मुझे दिया कि आला से दिन के बगैर हमारी निहानी तस्वीर को देने से शायद कोई इसे साथ मुझे तो मैंने सुना उसे सुना और बुकांत सोए करते थे हिंदू शायद पता दिख ही नहीं तस्वीर नहीं तस्वीर मुकआत हो जाएगी ये है तो दिल गिरफ्तार बहुत बढ़ है इसके लगाए बड़ी है मगर बात ये है حضرت مولانا شاہ فیضتار اللہ مجلس سے سنا فرمایا عبد الغفار غلط مذاق دیکھ رہا ہے کہ جڑا قصور ہی اندر کھو کے اس کی ایلاں کر دی جاتا ہوتا ہے فرمایا یا نمخائن تعالی عالم ماخف السدود کہ اللہ تعالی آخرت کی خطر ہرانت کو دنیا کی خطر سے واقف ہے تو یہ دنیا ہمارا دین کا حصہ ہے کہ तो आज देखना है कि वो di के दीन का अंदर में कोई कोशिश काम करती है और मान लिया जाए कि फर्ज होगा वो कल का सवाल आएगा तो बता देगा कि दीन कितना है और वो कितना है जी रोजी सब से शैतान भी चाहते हैं कि आदमी नेक काम करे और अगर करे तो मजबूर नहीं करना चाहते चाहते कि इसीलिए अजीम मदला मदारिस अल मदरिस में जाना शामिल है जहां सारी शालो का आयात पढ़ाया जाती हैabbani वे शहजादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल की, भी की भी है जो शरीया के निजंद से उनकी वो बेजोख बातें जो चालू भी कायम होना चाहिए वो पत्थर से साबित है और अब इन चीजों के तरफ है क्योंकि इंकार की शक्ल पैदा हो गई तो कि तसव्वुर के लिए लोगो से तस्वीर को खत्म करने वाली चीजें है वो हर और जब तसव्वुरिया कोशिश कर रहा है और उन्होंने बदलाया होता है हम लोग जो गुदगुदी करते हैं कि दुनिया में बाजी जो उनके सामने लग जाए और उसके बाद चार दिन बाद सुने से ऐसी हो गया, गया दे डाली हो जाता है। और जो इसका जनाब के खेतवा हल जाना शुरू किया उसने मालिक धानी जब सूरज की हालत उस पर पड़ी है तो हरगद में आता है उसकी हरगद की मदद ये है कि सब बात ही हो जाती है तोवलाल ने वो फरमाते हैं कि नफ््स को उसके मुआसिब माहौल बादशा में मिलता है जैसे आप Tuhan di dalamnya, tuhan di dalam diri orang, orang diistiqomah, orang dihukum orang dihukum, orang dihukum, orang dihukum. Maka semua orang sampai orang itu alaih. Jikalau orang dihafalnya, tujuan tujuh pasukan dihantar ke haram haram seperti itu. Dia tidak salah maha penjelatah. Kemudian orang itu jadi orang yang berjodoh dengan kita. Orang yang berjodoh dengan kita. Orang yang berjodoh dengan kita. Orang yang berjodoh dengan kita. Orang yang berjodoh dengan kita. Orang yang berjodoh dengan kita. Orang yang berjodoh dengan kita. तो पानी की बाद में तो भंग शक्ति कोई है आर सरोवर में तो गलत हो गया उसके बाद उससे होता है वो तो भी नहीं रखती है संक्रमण जाए ये मतलब ये ऐसा है कि अच्छे अलसेमा होने जाओ तो आपको मालूम होगा कि सारे जात में अंदाजा हो जरूरी है और ये ज्यादा बड़ा तो सोचते हैं मुस्तफा खालिद वअल्लाहु अलैहि वअलिही वसल्लम सलाम खालिद के दरस ये कि jadi, jatuh dalamnya jangan baca ini, itu tidak boleh. Kalau sedih, daripada Allah Taala yang kau marah terlebih, kalau marah, Allah Taala tak berdiri. Hati sendiri manusia itu, jatuh dalamnya, satu kesatukan. Setelah satu kesatuan, setelah satu kesatuan, setelah satu kesatuan, setelah satu kesatuan, setelah satu kesatuan, setelah satu kesatuan, setelah satu kesatuan, setelah satu kesatuan, setelah satu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 जो सव चीज तुम जो बुजुर्ग जाने जाना नहीं चाहता तो तुम सव चीज के शैतान से बनना चाहते हो कि जाने दीजिए तुम तो हताश समय मत अपेक्षा करें कि बचेगा जैन से अगर कर्म के सुधार क्या रहेंगे और वो से रहेंगे फिर जैन से अगर काम के क्या रहेंगे पर वो निकल सके Or agak lagi hari sahaja diinbatat, maka sihir si bosnya, orang kalau betul betul berani, dia cuba kerana dia tu orang yang sangat beri jalan ke rahmatan. Jadi kalau dia sangat beri jalan ke rahmatan, maka orang yang berani, orang yang berani, orang yang berani, orang yang berani, orang yang berani,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 Sesala walau berada di